ओम नमः शिवा शिवोपासना विषयक शंका समाधान प्रत्येक प्राणी की एक ही कामना है कि मेरे अशेष क्लेशों की निवृत्ति हो एवं परमानंद की प्राप्ति हो इस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में अनेक क्रमिक साधन बताए गए हैं जिनमें निष्काम कर्म भक्ति उपासना एवं ज्ञान मुख्य है इन तीनों साधनों का वर्णन करने के कारण वेद में भी कर्म उपासना एवं ज्ञान नाम से तीन कांड माने गए हैं निष्काम कर्म उपासना एवं ज्ञान से क्रमशः मल विक्षेप एवं आवरण रूपी दोषों की निवृत्ति होती है जिससे जीव अपने वास्तविक शिव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है इसे ही मुक्ति कहते हैं मुक्तिर्वास्थिति स्वरूपस्थिति को ही मोक्ष स्वरूपस्थिति को ही मोक्ष कहते हैं इन तीन साधनों में उपासना नामक साधन महत्वपूर्ण होते हुए भी सभी के लिए सरल पड़ता है उपासना का उत्कृष्ट रूप भक्ति है जो भाव प्रधान है इसमें कर्म तथा ज्ञान के समान उतनी जटिलता नहीं है वैसे सभी साधन कठिन ही है उपासना में भी यत्न एवं सावधानी अपेक्षित है ही उपासना शब्द का साधारण अर्थ होता है अपने इष्ट देव के समीप बैठना अर्थात अपने इष्ट देव से भिन्न वस्तुओं को मन से हटाते हुए केवल इष्टाकार मनोवृत्ति को धारा प्रवाह चलाना ही उपासना है विजातीय प्रत्यान सजातीय वृत्ति प्रवाह उपासन अथवा गुण चिंतन उपासनम उपास्य के अभिष्ट गुणों के चिंतन को उपासना कहते हैं उपासना के शास्त्रों में कई भेद बताए गए हैं जैसे अहंग्रहोपासना प्रतीकोपासना एवं अंगोपासना आदि पुनः संपद अध्यास आदि भी उपासना के प्रकार कहे गए हैं आरोप्य प्रधान उपासना को संपद एवं आलम्ब प्रधान उपासना को अध्यास कहा जाता है आलंबन प्रधान उपासना ही प्रतीकोपासना है आलंबन प्रधान, प्रधान प्रतीक प्रतीकोपासना प्रतीक में विभिन्न आलंबन होते हैं जैसे विष्णु उपासना में शालिग्राम चतुर्भुज मूर्ति एवं शिव उपासना में बाणलिंग मूर्ति तथा शक्ति उपासना में यंत्र देवी मूर्ति आदि आलंबन होते हैं आलंबन को ही प्रतीक कहते हैं प्रतीक के माध्यम से परतत्व की ही उपासना होती है इसलिए इसे प्रतीक उपासना करते हैं